Na main janu na maina jana jaane kyun hua dhandi bana na main janu na maina jana jaane kyun hua dhandi bana tu meri bhi jaane jaa jeevan hai bekona kya bota utte dikha tu hi hai beje jaane na main janu na maina jana jaane kyun hua dhandi bana na main janu देखा मैंने क्यूट सी लड़की को जो चल रही थी मेरे सामने वो दिखने में जैसे छुट्टी लड़की जब मैंने बुलाया तो पे गई, फिर बन गया खिड़की सिर पे छाई जैसे लड़की दिल में आई रोज खिड़की के बाहर मुझे उसके लिए वेट कर आई एक दिन जब वो बाहर आई मैंने बोला मैडम हाई उसने बोला वॉट वाई मैंने बोला लव यू क्यूटी पाई सूरत तो ऐसी जैसे कटरी करीना भी वेल खुद बोलेगा सेफ। wow. ऐसी अदा देख के सरकार भी माफ करे टैक्स ना जानो न मैंने जाना जाने क्यों हुआ की जानो न मैंने जाना Yeah, खाली कमरा न उजाला घर के बाहर लग गया ताला ताकि कोई अंदर ना आए भले से हो बाजू वाला दरवाजे कुकिया बंद हम दोनों चढ़े पलंग को किया पलंग मलंग्रवास मलंग। निकला गया दूसरी के पास में तेजी से पुन में सुनने लगी थी गलिया वो भी अंग्रेजी में लेट हुआ मैं भागा दूसरी आइटम के पास उसी के चक्कर में भूल गयी मैं अपना पर्सिक के टेबल आरोप पर। पर्स में मिल लव लेटर और उसने बोला ब्रेकअप कर मैंने जाना जाना क्यों हुआ में जानू न मैं ना जा। बेबो क्या बोता हूँ तुझको तू ही है मेरी yeah. फिर क्या अकेला थकेला रहने लगा अकेला थकेला लड़की के जिंदगी से मैं अकेला तब भी पता चला रहा गया हूँ मैं फिर भी हंस हंसरेला हूँ मैं अंदर से रो रोरेला हूँ मैं मुझे देख कर ना फड़क मैडम हो जा थोड़ा कबूल गलती करता हूँ कबूल हो गई है मुझसे भूल क्लियर कर दे सारे दूल जो भी दिल पे है चल फिर से मिलते हैं ओ मेरी जाने जाता हो तुझको ही है न जान। मैं जानू न मैंने जाना जाने क्यों हुआ दल दे बना मैं जानू न मैंने जाना जाने क्यों हुआ दल दे